पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र ग्यारह संगति क्रिया योग अथवा संप्रज्ञा समाधि से तनु की हुए अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति रूप बीज भाव के सहित जो तनु क्लेश है वे तनु रूप क्लेश किस विषयक प्रयत्न से दूर होते हैं इसको अगले सूत्र में बतलाते हैं ध्यान हेयत वृत्तय ध्यान से त्यागने योग्य है क्लेश की स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग द्वारा तनु कर दी गई है क्लेशों की स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग से तनु कर दी गई हैं प्रसंख्यान विवेक्याति संज्ञक ध्यान से त्यागने योग्य हैं जब तक कि वे सूक्ष्म होकर दग्ध बीज के सदृश न हो जाए व्याख्या अंकुर उत्पन्न करने के शक्तिरूप बीज भाव के सहित जो चित्त में क्लेश स्थित है वे क्रिया योग अथवा संप्रज्ञा समाधि से तनु करते हुए प्रसंख्यान विवेख्याति रूप ध्यान से त्यागने योग्य हैं जब तक कि वे सूक्ष्म होते होते दग्ध बीज के सदिश न हो जाए भाव यह है कि प्रसंख्यान विषयक प्रयत्न से उदय हुई जो प्रसंख्यान विवेख्याति रूप अग्नि है उस अग्नि में क्रियायोग द्वारा तनु किए हुए क्लेश रूप बीज दग्ध होते हैं इसलिए जब तक क्रिया योग से तनु किए हुए क्लेश दग्ध बीज के सदृश न हो जाए तब तक प्रसंख्यान विषयक प्रयत्न करते रहना चाहिए जैसे वस्त्र का स्थूल मल प्रक्षालन आदि से सुगमता से दूर किया जा सकता है परंतु सूक्ष्म मल विशेष यत्न से दूर करना होता है ऐसे ही क्लेशों के स्थूल वृत्तियाँ कम दुख देने वाली है छोटे शत्रु हैं किंतु क्लेशों की वृत्तियां अधिक दुखदाई हैं महान शत्रु हैं अर्थात उदार क्लेशों की वृत्तियां स्थूल रूप से ही वर्तमान रहती हैं उनको क्रियायोग अथवा संप्रज्ञा समाधि द्वारा तनु करना चाहिए ये तनु किए हुए क्लेशों की वृत्तियां स्थूल वृत्तियों से अधिक दुख देने वाली और महान शत्रु हैं इसलिए इनकी निवृत्ति करने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है इन तनु किए हुए क्लेशों की सूक्ष्मवृत्तियों को प्रसंख्यान ध्यान की अग्नि से दग्ध बीज के सदृश कर देना चाहिए फिर ये दग्ध बीज होकर असम समाधि में चित्त के प्रलय होने पर उसके साथ स्वयं ही प्रलीन हो जाती है जैसा कि पूर्व सूत्र में बतलाया गया है